दोस्तों, सोचो अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम अपनी तकदीर लिख सकते हो, क्या तुम यकीन करोगे? टोनी रॉबिन्स कहता है, हर इंसान के अंदर एक हिडन पावर है, एक ऐसी क्षमता जो उसके फैसलों से चलती है और वो ही उसकी डेस्टिनी लिखती है। बचपन में हम सबके अंदर सपने थे, कुछ बनना, कुछ कर दिखाना, लेक टोनी कहता है, असल प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास resources नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास resourcefulness का जजबा नहीं, यानि हिम्मत, energy और वो जजबा जो सपनों को जिन्दा रखता है। उसके words simple हैं लेकिन गहरे, decisions, shape, destiny. तुम्हारी life तुम्हारे decisions का नतीजा है, प्यार ये सब डिसीजन से पैदा होते हैं सर्कम्स्टेंसेस से नहीं टोनी बताता है एक वक्त था जब उसकी जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं था ना पैसा ना कंफर्ट ना डायरेक्शन लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया वो अपने अंदर के जायंट को जगाएगा और उस दिन से सब कुछ बदल गया क्योंकि जब इंसान डिसाइ ये चैप्टर हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है। अगर तुम अपनी लाइफ में परमानेंट चेंज चाहते हो, तो पहले अपने स्टैंडर्ड्स चेंज करो। Raise your standards, टोनी कहता है। अपनी डिमांड्स को अपग्रेड करो, क्योंकि जब तक तुम खुद से और ज्यादा मांगना नहीं सीखोगे, तुम्हें दुनिया भी कुछ नया नहीं द अब मेरी लाइफ वैसे नहीं चलेगी और दोस्तों वो ही मोमेंट होता है जहां से अवेकनिंग शुरू होती है ज़िंदगी बदलने के लिए कोई परफेक्ट दिन नहीं होता सिर्फ एक परफेक्ट डिसीजन होता है और अब अब कहानी एक नई राह पकड़ती है अगला चैप्टर बताएगा कैसे हम अपने बिलीव्स के जरिए अपनी रियलिटी